तो देवा अवत यु तो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा इस कारण से देवा विद्वान सेवा विद्वान्नलोवंतु नो हमारी रक्षा करण से य जिसलिए विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा ने विचक्रमें विविध प्रकार से रचना की किसकी पृथिव्या पृथ्वी की सप्ताम भी सात धामों के द्वारा बात इसमें मुख्य रूप से कही गई है पहली बात तो है इसमें कि देवों से विद्वानों से अर्थना तो नहीं कह सकते इसको प्रकार से यहाँ जबरदस्ती है काम के लिए हेतु तो दे दिया जाता है ना कि इसलिए करना है वहां पर वो बात प्रार्थना नहीं रहती है प्रार्थना में तो व्यक्ति स्वयं रहता है कारण दे दीजिए मुझे नहीं उसकी दुर्बलता दीनता, न्यूनता। मांगने वाला यदि अपनी दुर्बलता न्यूनता से मांग रहा है तब तो वो प्रार्थना की स्थिति होती है लेकिन अगर ये नहीं है न्यूनता दुर्बलता तो प्रार्थना नहीं होती है तो फिर हो गया कि मेरे लिए मैं अपने लिए थोड़े मांग रहा हूं जैसे दान मांगने जाते हैं ना तो दान देने वाले क्या कहते हैं उनको कुछ कहें कि भाई तुम क्यों मांगते फिरते हो ऐसा तो मांगने वाले बड़े बड़े लोग भी होते हैं ना छोटे तो होते नहीं हो। तो वो तो क्या कहते हैं कि मैं अपने लिए मांग रहा हूँ क्या मैं तो संस्था के लिए मांग रहा हूं और किसी के लिए मांग रहा हूं इसलिए मुझे डर नहीं है कुछ इसका नहीं उनको कोई भी भय डर लज्जा लग, क्यों नहीं लगता है वो मानते हैं कि अपने लिए नहीं मांग रहा हूं मैं अगर उनको थोड़ा सा भी लग जाएगा ना कि मैं अपने लिए मांग रहा हूं तो फिर आत्मबल नहीं होगा तो फिर निचता हो जाएगी उनकी छोटी छोटापन हो जाएगा वो प्रार्थना हो जाती है प्रार्थना जब कर रहा होता है व्यक्ति तो अहंकार उसका दबा हुआ रहता है वो नहीं उठ सकता है कभी भी नहीं उठ सकता प्रार्थना करने वालों का अहंकार नहीं उठता है इसलिए प्रार्थना को एक हेतु भी वो बना दिया गया ईश्वर से प्रार्थना करें तो ईश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी अहंकारी नहीं होगा प्रार्थना का फल ही है अहंकार का नाश होना तो हम चाहे किसी से भी मांगेंगे ना जिससे मांगते हैं और अपनी कमी के लिए मांगते हैं तो उसके सामने हम उभर नहीं सकते यदि मांगा तो हमको गिरतज रहना पड़ेगा उसके सामने उभर नहीं सकते लेकिन संयम यदि कारण नहीं है तो नहीं दबेंगे फिर फिर कारण यहां क्या है ना कारण दे दिया है इसने एक तो कह रहा है कि हमारी रक्षा करो लेकिन किस लिए लिएत जिस कारण से जिस लिए कि विष्णु विचक्र में विष्णु ने विविध प्रकार से जो रचना की है इसलिए आप भी हमारी रचना करो हमको तैयार करो हमारा निर्माण करो हमारी रक्षा करो यानी मैं कारण नहीं हूं जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना घर में एक छोटा भाई है और बड़ा भाई है तो बड़ा भाई तो सारा काम धाम करता है पर छोटा भाई वो तो खेलता ही है ना और तो कुछ करता नहीं है लेकिन उसको मना नहीं कर सकता है कि तुझे भोजन नहीं दूंगा काम भले नहीं करता है वो काली देगा सब कुछ करेगा बड़ा भाई दुखी भी होता है सब कुछ होता है उसका लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भोजन नहीं देना है इसको तो अगर कहेगा कि भोजन नहीं दूंगा तो उसी समय वो कहा जाएगा कि बांट दो फिर इसको ये ना तत्काल आएगी कि बंटवारा करना पड़ेगा इस कारण से वो इस बात को जानता है बड़ा भाई ये छोटा तो है अभी लेकिन इसका हिस्सा जो है वो हमारे जितना ही है इसी के कारण क्या है वो बराबर होता है बराबर नहीं मूल में छोटा नहीं है वो आयु से भले छोटा हो गया शरीर से छोटा है बुद्धि से छोटा है सब कुछ से है लेकिन जो आधार है ना दोनों भाइयों का उस आधार में छोटा नहीं है वो इस कारण से बराबर होता है भाई भाई बराबर है उस बराबरी के कारण वो कुछ नहीं कह सकता उसको सहन करेगा और जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं काम करने लायक हो जाते हैं तो ठीक है नहीं चलता है तब तो ये ले ही लेता है मुझे दे दो अलग कर दो वहां तो करना ही पड़ता है वही डर पहले भी होता है अलग कर देते हैं तो फिर जाती है सुविधाएं कटती है नहीं करते हैं तो कम से कम कितना खाएगा वो उतना तो नहीं खाए पाएगा ना जितना कि वो है उसका अभी तो इसलिए उसको रखा जाता है किसी तरह से तो अब छोटा भाई जो मांग कर रहा है इस समय बड़े भाई से तो वो इसलिए नहीं मांग कर रहा है वो मांग नहीं याचना नहीं है उसकी उसका हिस्सा है हाँ उस पर वो काम कर रहा है उसकी जो आय हो रही है उसके हिस्से की हो रही है इसलिए वो मांग सकता है उसको और वो मना नहीं कर पाएगा देना पड़ेगा हाँ क्या है बराबरी है और ये बराबरी किस कारण से हुई है माता पिता एक है दोनों के और जो संपत्ति है ना उस संपत्ति पर जो बराबरी का अधिकार है वो एक माता पिता के कारण है उसे बड़े भाई का माता पिता और इसका माता पिता दोनों एक ही हैं। इस कारण से उस भूमि या संपत्ति पर इसका अधिकार बन जाता है नहीं तो अधिकार नहीं बनता तो यही की यही बात यहां पर भी लागू हो जाएगी कोई व्यक्ति किसी विद्वान से ये कहता है कि आप मुझे सिखाओ पढ़ाओ हुँ? तो एक तरह से वो उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है बलात् पढ़ाना पड़ेगा आपको मुझे इतना उसका अधिकार है लेकिन यहां पर अब क्या देखना पड़ेगा अगर ये मांगने वाला कहने वाला जो कह रहा है ना कि मुझे पढ़ाओ आप तो यहाँ तो बलात् कर रहा है उससे आपको मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा सिखाना ही पड़ेगा नहीं हो सकते ऐसे आप नहीं बैठ सकते हैं लेकिन किस आधार पर कह रहा है ये आप जिस ईश्वर के हैं उसी का मैं भी हूं पर देखिए दोनों में क्या होगा झगड़ा होगा कैसे हो जाएगा अगर ये मांगने वाला बताने पूछने वाला विद्वान से जबरदस्ती करता है जबरदस्ती तो है यहां तो है लेकिन अगर ये अपनी तरफ से जबरदस्ती कर देता है कि आपको तो बताना ही पड़ेगा मुझे तो इसका दोष हो जाएगा लेकिन ये ये मान के चलता है कि मैं भी ईश्वर का हूं और आप भी ईश्वर के हैं अब नहीं होगा अगर ये अपनी ओर से करने लगता है ना तो फिर इसका तो वो तो भाई जो डकैती चोरी होती है वो हो जाएगी वो चोर डाकू भी तो किसी की संपत्ति लेते हैं ना जबरदस्ती लेते हैं वो लेकिन वो दोष क्यों होता है वो अपना मान के लेते हैं हिस्सा नहीं है उसका लेकिन दूसरे का भी नहीं मानते हैं वो सरकार भी किसी की संपत्ति लेती है पर उसको दोष नहीं होता है ना लेकिन चोर डाकू के लिए दोष हो जाता है तो चोर डाकू किसी का संबंध नहीं मानता है वो केवल मेरा है ये मेरा होना चाहिए मेरे ही हो जाना चाहिए वो अब किसी को देने के लिए नहीं लेगा उसमें हिस्सा नहीं बनाता है किसी दूसरी जनता को इसलिए उसका लेना तो क्या है दोष हो जाएगा ऐसे यहाँ पूछने वाला भी विद्वान के साथ बलात् यदि कर रहा है बताना ही पड़ेगा पढ़ाना पड़ेगा लेकिन वो अपने आप को केवल विद्वान करने के लिए हम्म ये बात आ जाए और मैं पढ़ करके जैसे ये बड़ा विद्वान बना हुआ है ना ऐसे तो में भी बन जाऊंगा और मैं बन करके फिर अपना काम चलाऊंगा उधर धंधा शुरू करूंगा पढ़ लिख करके विद्वान होकर करके इस दृष्टि से यदि करता है तो फिर वो दोष है वो नहीं कर सकता है लेकिन वो ये मानता है कि हम भी ईश्वर के ही हैं पुत्र ये विद्या जो है ईश्वर की है और आप बड़े भाई हैं आपके पास पहले आई है चीज तो हमको भी मिलनी चाहिए ये पिता की ओर से मिल उसका जो अधिकार बनता है वो पिता की ओर से बन जाता है यानी ईश्वर की ओर से फिर हमको अपने बड़े विद्वानों से पढ़ने का अधिकार बनता है तो इसमें अब क्या होगा वो दोष नहीं आएगा फिर क्योंकि वस्तुतः वो हमारा होते हुए भी नहीं है हमारा पिता के रहते हुए भाई की ना तो वो भाई की संपत्ति मानी जाती है ना बड़े की मानी जाता है ना छोटी की मानी जाती हो जब तक पिता खड़ा है ना तक बड़े भाई की भी नहीं होती वो हो संपत्ति और छोटे की तो होती नहीं है तो दोनों की नहीं होती है तो उस स्थिति में छोटा भाई अगर मांग भी लेता है बड़े भाई से तो अपनी मान के नहीं मांग रहा है उसका होता नहीं मांगने पर भी नहीं होगा उसकी पिता की ही रहेगी बोची तो उस स्थिति में बलाद मांगने पर भी उसको नहीं लगेगा कि ये मेरा मेरा हो गया तो नहीं नहीं हुआ इस स्थिति में अब नहीं बनेगा उसका जबरदस्ती मांग लेने पर भी उसको अभी नहीं लगा कि मेरा हो गया तो मेरा हो गया ये लगा ही नहीं तो अहंकार बनेगा ही नहीं अभी उसका इसलिए वो दोष नहीं आएगा अभी वो मानता है कि मेरे हाथ में होती हुई पिताजी की तो है ये मैं क्या कर सकता अभी भी पिता का अधिकार उस पर है वो चाहेगा कि नहीं तुम्हें खाना है तो रख दे जाकर के तो रखना पड़ेगा बेचारे को भले भाई से ले आया छीन करके जो भी होगा लेकिन मगर माता जी मना कर देगी नहीं अभी खाना है तो नहीं खाएगा वो तो ऐसी स्थिति में मांगने पर दोष नहीं होगा बड़े भाई से ले जबरदस्ती लेने में तो यहाँ भी विद्या अगर हम ये ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो करके ईश्वर को अपना मुख्य गुरु मानते हुए अंतिम गुरु मान के अगर अन्य विद्वानों से हम विद्या लेते हैं बलात् भी तब दोष नहीं आएगा लेकिन ईश्वर से भी मेरा संबंध नहीं बनता है बना नहीं है अभी और फिर बलात् करते हैं तो अब ये दोष हो जाएगा अपने को अहंकार उत्पन्न होगा फिर हम उसको कुछ नहीं चाह समझेंगे विद्या लेकर के गुरु को फेंक देते हैं जैसे अधिकतर होता है ना यही होता है जब तक पढ़ते हैं तब तक तो पैर छूते हैं नमस्ते करते हैं और पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो पता भी नहीं रहता है कि कौन थे नहीं थे नीडम शकुनता इव पक्षा जैसे पक्षी होते हैं ना छोटे छोटे ये बच्चे तो गोशे निकलते भी नहीं है वो वहीं चेंचे चेचे -चे करते रहते हैं सब कुछ करते हैं डट्टी पैसा हो लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं से वो लेकिन पंख जब हो जाता है तो दोबारे देखने आते हैं कहाँ पर मेरा घोंसला था वो कभी नहीं आते हैं दोबारा लौट ऐसे ही व्यक्ति कृतज्ञ व्यक्ति भी करता है किसी से कोई चीज ले लेने के बाद वो ऐसे उसको भुला देता है कि वो ही नहीं ऐसा तो वो दोष में आ जाता है और वो इसलिए होता है कि मैं अब समर्थ हो गया और मुझे क्या इसका है अपेक्षा इसकी तो स्थिति नहीं आनी चाहिए अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें भी ईश्वर को ही प्राप्त करना है और ईश्वर के आज्ञा के अनुसार ही हमें चलना है तो अब हम कैसे चलें इतना नहीं पता है तो वो चलने की दृष्टि से अब जिसके पास है वो ज्ञान उससे हम अब लेंगे बलपूर्वक बलपूर्वक का मतलब है कि अब उससे लेना ही लेना है मारपीट के नहीं लेंगे वहां यह नहीं होगा नहीं होगा कि हम इससे लेंगे कि नहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ें, पढ़ें। यह होता है ना कि किसी विषय में हमारा ज्ञान अगर अधिक हो जाता है और दूसरे विषय में नहीं है तो उस विषय के विद्वान से पढ़ने की इच्छा नहीं होती है वहां नहीं चाहते इसलिए लिए है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिस विषय में जिसकी अधिक योग्यता है उसमें उससे पढ़ा जा सकता है उपेक्षा तो नहीं की जा सकती है। पढ़ना चाहिए, अनिवार्य है पढ़ना। और ऐसे ही जिस पास, जिस व्यक्ति के पास विद्या यदि है तो उसको पढ़ाना ही चाहिए फिर नहीं पढ़ाएगा तो विद्या नष्ट हो जाएगी उसी के साथ चली जाएगी तो दोनों बातें होती है तो यहाँ पर मुख्य बात ये है कि एक व्यक्ति विद्वान से ये कह रहा है आप हमारी रक्षा करो इसलिए कि ईश्वर ने इसमें इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से इस सृष्टि की रचना कर रखी है अब हमारे जीने के लिए या जीवन को चलाने के लिए रक्षा करने के सारे के सारे साधन तो ईश्वर ने दे दिए लेकिन हमको पता नहीं है ना उसका उपयोग का कैसे उपयोग करेंगे एक छोटे बच्चे को यदि नहीं बताया जाए तो उसको खाना तक नहीं आता है उसको अगर खड़ा नहीं किया जाए ना खड़ा भी नहीं होना आएगा उसको चलना भी नहीं आता है उसको। बच्चे के पास भी तो पूरा शरीर होता है ना हाथ भी उतने ही है पैर भी उतने हैं आंख भी कान भी सारे कुछ होते है लेकिन वो इनका उपयोग नहीं कर सकता दो साल का हो बच्चा हाथ पैर उसके पास हैं और एक सुई दे दो और एक धागा धागा दे दो और कहो कि इसमें डाल दो तुम वो, वो नहीं डाल सकता उसमें नहीं उसको दिखता है लेकिन ये नहीं दिखता है कि इसमें डाला जा सकता है ये बुद्धि नहीं काम करती है उसकी तो देखते हुए भी नहीं डाल पाएगा जबकि उतना मोटा हाथ है उसका सुई भी पकड़ सकता है धागा भी पकड़ सकता है और आंख से दिखता भी उसको अधिक है तो इतना सब कुछ होते हुए भी ढागा भी नहीं डाल सकता वो नहीं डालता है तो वहां क्या कमी है केवल बुद्धि की साधन तो सारे हैं, लेकिन बुद्धि नहीं होती है तो ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी है ईश्वर ने ऐसी कोई भी वस्तु है जो अपने पास छिपा करके नहीं रखी है प्राकृतिक सारा का सारा छोड़ दिया कुछ भी नहीं बचाता है वो यानी हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं ना वो सब है रखा हुआ ऐसी एक भी चीज नहीं है जो नहीं है यहां पर सारी की सारी उसने रख दी है और अपने पास कुछ रखा ही नहीं बचा करके लेकिन प्राप्त फिर भी नहीं हम कर सकते कारण है कि बीच में एक है जब तक उस वस्तु से संबंधित ज्ञान अपने को नहीं होगा तब तक उसके प्रति नहीं होगी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है जा ही नहीं सकते हम वहां तक बिना ज्ञान की कभी भी गति नहीं हुआ करती है गति करने के लिए ये पता होना चाहिए कि हाँ ये वस्तु है इधर ऐसी है आपको दरवाजा नहीं दिखाई दे तो ऐसी चक्कर लगाते रहेंगे कहाँ से निकले कहाँ से निकले जैसे वो फूल भुलया वाला घर देखा है आपने लखनऊ में है एक अयोध्या में भी है एक तो उसमें ऐसे कमरे बने हुए हैं कई सारे तो अब उसमें किस दरवाजे से निकले ये चक्कर वो बुद्धि नी काम करती है जो जिसको दिखा दिया गया है ना एक बार दो बार जिसने देखा है वही व्यक्ति उसमें तो बेधड़क घुस के निकल जाएगा जो नया व्यक्ति जाएगा तो वो डर इतना लगता है उसमें ऐसे चक्कर खाते रहेंगे कहा जाएंगे इसमें जबकि अवरोध कहीं कुछ नहीं है दरवाजा नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसे बने हुए इस ढंग के लेकिन आदमी जाकर के खड़ा हो जाता है वहां उसकी बुद्धि नहीं काम करती जाऊ किधर से जाऊ कहा जाऊंगा नहीं नहीं निकल सकते आपको कोई बताने वाला नहीं हो ना तो आप नहीं निकल सकते दिन भर चक्कर खाते रहेंगे कुछ भी नहीं है उसमें दरवाजे इतने अधिक हैं बने हुए ऐसे कर ऐसे करके होंगे आठ दस दरवाजे अयोध्या में मैंने देखा है फैजाबाद में हा लग, लग, वो बड़ा है अयोध्या वाला तो छोटा सा वो फैजाबाद में है छोटा सा ही है एक घर सा बना हुआ है उसी में ऐसे बने हुए हैं इस तरह के लेकिन उसी में चक्कर खा जाता है व्यक्ति तो वहां मतलब दरवाजा आपके सामने है लेकिन आप चल नहीं सकते घुसेंगे ना घुस इच्छा नहीं होगी आपको अंदर से डर लगेगा जाए में घुस भी गए ना तो आप निकल नहीं पाएंगे वहां से फिर आपको घबराहट शुरू हो जाएगी अब क्या करें अगर आपके एक दो साथी और भी है ना बराबर के तो देखिए कैसा लगेगा उस समय मूर्ख बनाएंगे वो ये भी इतना भी वो नहीं हंसेंगे ऐसा डर लगेगा आपको लेकिन उससे ज्यादा डर लगेगा कि मैं निकलू अब कहा जाऊ तो एक उदाहरण केवल है कि जिस विषय में हमारा ज्ञान नहीं होता है उसमें हमारी प्रवृत्ति ही नहीं होती है ज्ञान होने के बाद ही प्रवृत्ति होती है बुद्धिपूर्वक हमारी गति हुआ करती है तो ईश्वर ने सारी वस्तुए तो यहाँ दे दी है डाल दी लेकिन उससे संबंधित हमको ज्ञान नहीं होगा तो इनका उपयोग हम नहीं कर सकते नहीं कर पाते तो इन्हीं का उपयोग करने के लिए अब क्या होता है कि हमें अगले वालों से जो बड़े हैं विद्वान जिसको कहेंगे उनसे जानना ही पड़ता है नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन अवरुद्ध हो जाएगा तो वो ज्ञान उनको परंपरा से पीछे पीछे से मिला हुआ है और अंत में ईश्वर ने दे रखा है तो चूंकि उसने ज्ञान दे दिया है और वो अगले अगले बालों के देने के लिए ही दिया है रखने के लिए नहीं दिया है। तो देने की वस्तु ही वो इसलिए लेने वालों का अधिकार बन जाता है। है तो इसलिए वो कह रहा है कि प्रकार से ईश्वर ने इसकी रचना की है तो इस कारण से आप इसके माध्यम से हमारी रक्षा करो क्लान से सामान्य व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है अब इसमें दूसरी बात है कि इसमें उदाहरण दे दिया एक विचक्र में विशिष्ट रूप में विशेष प्रकार से रचना कैसे की है तो यह बताएगी सप्त धाम भी सात धामों के द्वारा पृथ्वी की रचना की ये जो सात प्रकार है ना सात संख्या ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है सिक्कि आधार है एक तरह से ये कई जगह आपको मिलेगा इसका वर्णन जहां भी आएगा ना रचना के बारे में ये सात संख्या पीछे कहीं नहीं छूटती है एक और सूत्र आएगा सप्त सप्ताह श्यासन ऐसे फिर आएगा वो ये त्रि सप्ताह तीन गुना सात करके उसमें करते हैं ये त्रि सप्ताह लोका का विश्वा रूपाणी विभ्रता ये जितने सारे लुक पूरे के पूरे विश्व हैं, ये कितने तीन गुना में है ये इतने प्रकार के हैं ये सारे के सारे रूपों को ये सताइसी ही के धारण करते हैं तो उसमें भी सात संख्या बनी हुई है ऐसे ही जो वायु होते हैं प्राण अपने कितने हैं ये दस, दस मुख्य सात रहते हैं ये भी और जैसे एक और आता है उसमें जब लंका जलाई गई थी ना हनुमान जी ने लंका जला दी थी तो उसमें तुलसी रामायण में सात आता है पवन चले उनचास ऐसे कुछ है हाँ उनचास के उनचास पवन चल पड़े थे उसमें उसको जलाने के लिए तो कहने का मतलब है लोक में भी ये प्रसिद्ध है कि जो वायु होती है उनचास प्रकार की होती है वहां चलती है उदास भी साथ से बनता है शायद गुना सात जब करते हैं तो साथ उनचास बनता है तो यानी एक ही सात प्रकार को फिर दोबारे तिबारे साथ साथ ऐसे करते साथ, साथ करके विभाग बना दिया तो एक वायु में भी, भी सात विभाग होंगे ऐसे सात सात विभाग वाले सात प्रकार की वायु हैं भी। तो उनचास प्रकार की ये हो जाते हैं किरणों में भी देखिए सात ही रंग बताए जाते हैं माने जाते हैं सात प्रकार की किरणें भी होती है और ऐसे ही ए, सांख्य दर्शन में आया है सप्त बदनाती सप्ति रूपय बदनाती विमो चेती एक रूपेणा यानी ये जो प्रकृति है हमको अपने सात रूपों में बांध रखी है तो सात रूपों से तो हम बने हुए हैं जीवात्मा बंधा हुआ रहता है और विमो एकेन एक और एक रूप में फिर वो छोड़ देती है अगर सात रूप को हम देखते रहते हैं उसके तो हम बधे रहते हैं और उसके एक रूप को अगर देख, स, देखने में समर्थ हो जाते हैं तो वो छोड़ देती है हाँ सात रूप क्या है पांच तो ये भूत हैं। है रूपरसगंधा पांच ये हुए फिर इनके अर्थ भी उतने ही हैं। रूपरसगंध स्पर्श इसके अर्थ भी वही हैं। पांच और दो हैं बुद्धि और अहंकार मन कह लो या बुद्धि बुद्धि दो दो ये और और और पांच पांच पांच पांच, या कर्मेंद्रियां जो भी इंद्रियां, अंदर के और बाहर के बाहर ऐसी अहंकार अनुभूति और, और पांच रूप ये सात मिलकर हो जाते हैं तो इतने चीजों के आधार से हम तो बदे हुए रहते हैं, यानी इन सब चीजों की इच्छा करते रहेंगे तो हम इनसे बंधे हुए रहेंगे और इसको एक रूप यानी प्रकृति है इस रूप में यदि मान लेते हैं तो फिर ये इसका आकर्षण हट जाएगा एक वस्तु मानते ही फिर ये छोड़ देती है इनका तो ऐसे सात रूप में बांधती है तो वहां भी सात संख्या का ही प्रयोग किया हुआ है और ऐसे ही पृथ्वी को यहाँ इन्होंने लिखा है ऊंचे नीचे स्थलों से संयुक्त जैसे पृथ्वी के सात विभाग हैं सात वाला तो पांच तो ये अर्थ हैं रूप रसगंध स्पर्श छठा हो गया बुद्धि ज्ञान और सातवा हो जाएगा अनुभूति अहंकार या फिर पांच ज्ञान हो जाएंगे और दो आंतरिक इंद्रियां हो जाएगी मन बुद्धि ऐसे साथ करके साथ मतलब कई सारे सप्तक होते हैं और ये हाँ एक सप्तः ये भी ध्यान में आ गया ये जो स्वर होते हैं ये स्वर भी साथ ही होते हैं और जो ऋषि होते हैं और ऋषि ही साथ ही होते हैं ये सात चीजें वस्तुओं का साथ एक मुख्य आधार है साप्त भागों में ही बांटा हुआ है ये मुख्य करके को यहां इन्होंने बताया कि ऊंचे नीचे भागों में जैसे पृथ्वी के पहला प्रकार क्या हो जाएगा एक तो जल रूप में समुद्र हो जाता है और दूसरा भाग स्थल हो जाता है ऐसे दो हो गए अब उसके बाद स्थल में आए जल तो सारा बराबर होता है एक जैसा उसमें कुछ नहीं अंतर आता है कहीं हो सकता है बर्फ के रूप में और जल के रूप में हो सकता है वो वो विभाग होगा दूसरा विभाग है यहाँ आकर के जो होता है एक मैदान होता है एक पहाड़ होता है पहाड़ वाला भाग ऊंचा हो जाएगा और मैदान वाला भाग नीचा हो जाएगा पहले हो गया स्थल मिट्टी वाला भाग एक जल वाला दो ये और फिर मिट्टी वाले में दो वाज हो जाएंगे एक ऊंचाई का एक नीचा का जितना भी बना हुआ है ना मैदान जहाँ कहीं भी पूरा है पृथ्वी में कहीं ऊंचा बना दिया गया है और कहीं नीचा भाग सारे क्षेत्रों में होता ऐसा एक तरफ ऊंचाई दूसरी तरफ नहीं ऐसा नहीं बना हुआ अलग अलग ऊंचा नीचा है ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता ना ये खेती वेती कुछ नहीं हो सकती थी क्योंकि वर्षा का पानी सब बराबर हो जाता सब जगह तो उस खेत कभी सूखता ही नहीं इस कारण से ऊंचा नीचा होने से हर जगह कुछ भूमि उसकी होती है क्षेत्रों की एक ऊंची रहती ऊंचाई रहती है, है वहाँ से फिर नदियाँ बन जाती है वो पानी फिर वहाँ से निकल जाता है तो ऐसे बनाकर के सभी जगह होते हैं अलग अलग ऊँचाइयाँ होती हैं ऊंचा नीचा दिखता नहीं है लंबे चौड़े में लेकिन फिर भी एक ऊँचाई उसकी होती है कुछ क्षेत्रों की तो पूरी पृथ्वी इसी तरह से बनी हुई है कुछ भाग तो बहुत ऊँचा दिखता है हिमालय आदि से पहाड़ जैसे लेकिन इन सामान्य मैदानों में भी ऐसा होता है वो भी भाग कुछ ऊंचा होगा और कुछ भाग उसका नीचा होगा तो दो भाग इसके हो जाते हैं पहाड़ के और इस मैदान के ये चार हो जाएंगे फिर उसके बाद अब इसमें से दो विभाग फिर और आते हैं एक तो होता है मनुष्यों के यानी प्रणियों के रहने का हो जाए और एक भाग जंगल रहता है उसमें कोई रहेगा नहीं केवल खेती होगी या पेड़ पौधे रहेंगे ये वाली स्थिति रहे यानी निवास नहीं होगा प्राणी नहीं रहते वहां पर वो नगर भाग में या ग्राम में या नगर कहा जाता है नगर की गिनती नहीं होती है एक शब्द ग्राम में केवल होता है ये ग्राम में और नगर ग्राम में अब फिर अलग विभाग हो जाएंगे मनुष्यों के रहने के दो स्थल होते हैं ऐसे शा, मतलब शास्त्र की दृष्टि से एक ही विभाग है उसका नाम है ग्राम में यानी जन जहाँ रहते हैं व्यक्ति जहाँ रहे उसको ग्राम कहते हैं समूह कहते हैं कि अलग से सत्ता नहीं होती है तो एक जंगल होता है अरण्य होता है और एक ग्राम्य होता है तो इस तरह से छः विभाग ये हो जाएंगे पहले हो गया जल थल का दो फिर स्थल में भी ऊंचा पहाड़ और मैदान चार फिर उसके बाद उस मैदान के भी दो हो जाएंगे ग्राम्य और अरण्य छ विभाग ये हो जाएंगे और बाकी सब खुला एक आकाश होगा ऐसे करके सात विभाग इसके बन जाएंगे तो इन मतलब ये तो एक मोटा उदाहरण दिया बाकी चीजों में भी जाते जाएंगे तो ये सात सात वाले विभाग मिलेंगे अब जैसे ये शरीर है शरीर में भी क्या है थतुवे मुख्य रूप से साथ ही है ये हड्डी मांस तो लोही दादी जो बताया पेड़ों की रचना में भी मिले सात प्रकार की चीजें मिल जाएगी शरीर में तो मिलती है पूरी तरह से तो ऐसे ये सब क्या है रचना के ये प्रकार हैं जहाँ की सात का स्थिति एक है विशेष सात विभाग बने हुए रचनाओं में सभी में शरीर में भी बनना है एक ये ही चीजें फिर इनमें भी होंगी सूर्य चंद्र आदि के जैसे पृथ्वी से लेकर ऊपर जब जाएंगे ना इसके वायुमंडल जो होता है वो भी लगभग साथ ही होते हैं हाँ आयनर क्या क्या होता है अंग्रेजी वाले नाम है वो दिए हुए वो भी लगभग साथ ही होते हैं हाँ इसी कारण से लोग भी साथ बनाए गए हाँ वो थोड़ा विचारनीय है वो साथ लोग पता नहीं कैसा है नाम तो आता है ओम भू भु स्व तस्व अच्छा। स्वर आदि जो सात लोग हैं लेकिन वो सात लोग इन निवास करने वाले के लिए ही है मनुष्य रहते हैं प्राणी रहते हैं उसमें तो प्राणी ही दिया है लेकिन वो प्राणी वाले ही हैं ये अभी पता नहीं उसका कह नहीं सकते लेकिन कम से कम पृथ्वी की जो ऐसे स्तर बनते हैं वो तो सात हो ही जाते हैं ये तो खोज करने की चीज़ है विज्ञान की कैसी हो जाए लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष तो हमारे पास है ऐसा सात प्रकार से रचना की है स्वर की हो गए सात प्रकार ध्वनि के जैसे हो गया सूर्य की किरण हो गया ये पृथ्वी की इस तरह से हो गया सात ऐसे तो ये पृथ्वी की रचना यानी सात प्रकारों से की है ये प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ पर दे दिया है तो ये तो एक उदाहरण है केवल ईश्वर ने इस प्रकार से रचना की और बहुत सारी विविध चीजें बनाई है तो इन्हें जैसे इन चीजों को बना करके हमारे सामने रखा है तो इनका उपयोग हम कब कर पाएंगे विद्वानों के ही माध्यम से कर पाएंगे बिना विद्वानों के हम इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते बात तो ये मुख्याति है फिर दूसरी बात है कि हमारा बनता है कि हम उनसे सीखें जानें बह रहे सीखना भी उनसे चाहिए उनका भी बनता है दायित्व हमको सिखाएं और हम अगले वालों से सीखते जाएं ये भी बनता है और दूसरी बात है कि फिर हम कर, सीखने के लिए करें प्रयास इन ये मान के करेंगे वो अपने लिए नहीं होगा हम सीख जाने के बाद फिर अगले वाले को सिखाएंगे ही सिखाएंगे तो इस क्रम से चलने के बाद फिर क्या होता है ये मंत्र का तक होता है <coughs>